शिवपुराण शतरुद्रहिता नंदेश्वर जी कहते हैं मुने यो कहकर भगवान शिव ने अपने दोनों हाथों से पकड़कर अर्जुन को उठा लिया और अपने तथा गणों के समक्ष उनकी लाज का निवारण किया फिर भक्त भगवान शंकर वीरों में मान्य पांडव पुत्र अर्जुन को सब तरह से हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक बोले शिव जी ने कहा पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन मैं तुम पर परम प्रसन्न हूँ अतः अब तुम वर मांगो इस समय तुमने जो मुझ पर प्रहार एवं आघात किया है उसे मैंने अपनी पूजा मान लिया है साथ ही यह सब तो मैंने अपनी इच्छा से किया है इसमें तुम्हारा अपराध ही क्या है अतः तुम्हारी जो लालसा हो वह मांग लो क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हारे लिए अधेय हो यह जो कुछ हुआ है वह शत्रुओं में तुम्हारे यश और राज्य की स्थापना के लिए अच्छा ही हुआ है तुम्हें इसका दुख नहीं मनाना चाहिए अब तुम अपनी सारी घबराहट छोड़ दो नंदीश्वर जी कहते हैं मुने भगवान शंकर के योग कहने पर अर्जुन भक्तिपूर्वक सावधानी से खड़े होकर शंकर जी से बोले अर्जुन ने कहा शंभो आप तो बड़े उत्तम स्वामी हैं आपको भक्त बहुत प्रिय है देव भला मैं आपकी करुणा का क्या वर्णन कर सकता हूँ सदाशिव आप तो बड़े कृपालु हैं यो कहकर अर्जुन ने महाप्रभु शंकर की सदभक्ति युक्त एवं वेद संबंध स्तुति आरंभ की अर्जुन बोले आप देवाधिदेव को नमस्कार है कैलाश कैलाशवासिन आपको प्रणाम है सदाशिव आपको अभिवादन है पंचमुख परमेश्वर आपको मैं सिर झुकाता हूँ आप जटाधारी तथा तीन नेत्रों से विभूषित हैं आपको बारंबार नमस्कार है आप प्रसन्न रूप वाले तथा सहस्त्रों मुखों से युक्त हैं आपको प्रणाम है नीलकंठ आपको मेरा नमस्कार प्राप्त हो मैं सदो जात को अभिवादन करता हूँ वामांक में गिरजा को धारण करने वाले आपको प्रणाम है दस आप परमात्मा को पुनः पुनः अभिवादन है आपके हाथों में डमरू और कपाल शोभा पाते हैं तथा आप मुंडों की माला धारण करते हैं आपको नमस्कार है आपका शिव ग्रह शुद्ध स्फटिक तथा निर्मल कर्पूर के समान गौर वर्ण का है हाथ में पिनाक्ष शोभित है तथा आप उत्तम त्रिशूल धारण किए हुए हैं आपको प्रणाम है गंगाधर आप व्याघ्रचर्म का उत्तरीय तथा गजचर्म का वस्त्र लपेटने वाले हैं आपके अंगों में नाग लिपटे रहते हैं आपको बारंबार अभिवादन है सुंदर लाल लाल चरणों वाले आपको नमस्कार है नंदी आदि गणों द्वारा सेवित आप गण नायक को प्रणाम है जो गणेश स्वरूप है कार्तिकेय दिन अनुगामी है जो भक्तों को भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं उन आपको पुनः पुनः नमस्कार है आप निर्गुण सगुण रूप रहित रूपवान कलायुक्त तथा निष्कल हैं आपको मैं बारंबार सिर झुकाता हूँ जिन्होंने मुझ पर अनुग्रह करने के लिए किरात वेश हरण किया है जो वीरों के साथ युद्ध करने के प्रेमी तथा नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं उन महेश्वर को प्रणाम है जगत में जो कुछ भी रूप दृष्टिगोचर हो रहा है वह सब आपका ही तेज कहा जाता है आप चिद्रूप हैं और अन्वय भेद से त्रिलोकी में रमण कर रहे हैं जैसे धूली कड़ों की आकाश में उदय हुई तारकाओं की तथा बरसते हुए जल की मूंदों की गणना नहीं की जा सकती उसी प्रकार आपके गुणों की भी संख्या नहीं है नाथ आपके गुणों की गणना करने में तो वेद भी समर्थ नहीं है मैं तो एक मंदबुद्धि व्यक्ति हूँ फिर मैं उनका वर्णन कैसे कर सकता हूँ महसान आप जो कोई भी हो, आपको मेरा नमस्कार है महेश्वर आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूं। अतः आपको मुझ पर कृपा करनी ही चाहिए